पूर्वोत्तर कहा जा रहा है तो पूर्वोत्त तो को एक बार और देखेंगे एक सौ 122 पृष्ठ पर द्वितीय अनुच्छेद अनुदान यह तू प्रारण है तो प्रारब्ध कर्मा सन। किन्तु जो कर्मों का आरंभ करने वाला होकर कर्मों का आरंभ करने वाला मतलब पहले उसने कर्मों का आरंभ कर दिया है अग्नि अग्निहोत्री कर्म उसने आरंभ कर दिया है अग्निओत्याधि कर्म का कब किया जाते हैं गृह में है किंतु जो कर्मों का आरंभ करने वाला होकर उत्तर काल में उत्पन्न हुए आत्मा के सम्यक ज्ञान वाला है पहले कर्मों का आरंभ कर चुका है फिर क्या हुआ है उसको आत्मा का सम्यक ज्ञान हुआ है ठीक है वह कर्म में प्रयोजन को न देखते हुए साधन सहित कर्म को छोड़ देता है यह आया था ना कर्मों को छोड़ ही देता है। तो यह कैसा व्यक्ति है कर्मों का आरंभ कर दिया है और बाद में उसको क्या है है, आत्मा आत्मा हो गया साक्षात्कार हो गया है तो वो कर्मों में कोई प्रयोजन ना देखते हुए कर्मों को छोड़ ही देता है और फिर आगे क्या बताया कुित वो किसी कारण से कर्म का परित्याग संभव न होने पर हा? कर्म और उसके फल में आसक्ति से रहित होने के कारण अपना प्रयोजन न होने से लोक संग्रह के लिए पूर्ववत कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी कुछ करता ही नहीं है कुछ नहीं करता है तो यह कैसा व्यक्ति है पूर्व में कर्मों का आरंभ कर दिया है और बाद में उसको आत्मा का संयक ज्ञान हो गया है तो वो कर्मों को छोड़ देता है पर किसी कारण से हो सकता है न भी छोड़े लोक संग्रह के लिए करे ये है ना अब इससे विपरीत यह पुनः पूर्वक पुनः यह पूर्वक पुनः जो पूर्व के विपरीत है पुनः जो पूर्व के विपरीत है तो कैसा देखना कर्मारंभाद प्रागे कर्म के आरंभ से पहले ही अग्नि उत्तराधिक कर्मो के आरंभ से पहले ही विभुन कर्मों का आरंभ होता है गृह आश्रम में उससे पहले ब्रह्मचर आश्रम में ही कर्मों के आरंभ से पहले ही सर्वान्तरे अर्थ है की सबके अंदर विद्यमान प्रत्यका अंतरात्मा सब के अंदर विद्यमान अंतरात्मा विकार रहित ब्रह्म में निष्क्रिय है ना निष्क्रिय कर रहित विकार रहित ब्रह्म में सब के अंदर विद्यमान सब के अंदर रहने वाले अंतरात्मा विकार रहित ब्रह्म में संजात आत्मदर्शन वाला विकार रहित ब्रह्म में जिसके आत्मबुद्धि हो गयी है संजात कर हो गई है ना विकार रहित ब्रह्म में उत्पन्न भी आत्म बुद्धि वाला या विकार रहित ब्रह्म में जिसको आत्मबुद्धि हो गई है ब्रह्म ने क्या हो गई है आत्मबुद्धि मतलब ब्रह्म को उसने अपना आत्मा समझ रखा है ब्रह्म को उसने अपना आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा समझ रखा है अहम ब्रह्मास्मी इस प्रकार उसने ब्रह्म को समझ रखा है तो उसमें ब्रह्म में आत्मबुद्धि जिसको हो गयी है ठीक है आत्मबुद्धि हो गई है या आत्मदृष्टि हो गई है मतलब ब्रह्म को क्या समझ रखा है उसने अपना आत्मा तो अब पहले वाले में और इसमें क्या अंतर है कि पहले वाले ने कर्मो आरंभ कर दिया था तब उसको ज्ञान हुआ है अब इसको क्या है कर्म के आरंभ से पहले ही ज्ञान हो गया लग लगाइए पुनः लगा पूर्वोक्त से विपरीत जो कर्म आरंभ से पहले ही सबके अंदर रहने वाले अंतरात्मा विकार रहित ब्रह्म में जिसे आत्मबुद्धि हो गई है विकार तो रहित ब्रम्म में, में क्या कहें उत्पन्न भी आत्मबुद्धि वाला या विकार नहीं ब्रह्म में संपन्न भी आत्मबुद्धि वाला विकार रहित ब्रह्म में संपन्न भी आत्मबुद्धि वाला या विकार रहित ब्रह्म में जिसको आत्मबुद्धि हो चुकी है सह अर्थ वह यह से लिया था ना इसको किसी को सह अब देखना हुआ दृष्ट अदृष्ट दृष्ट अर्थ देखे गए और अदृष्ट करता है न देखे जाए तो देखे गए मतलब इस लोक के खिलाफ अवर्दिष्ट न देखे गए परलोक के प्रधार से वह इस लोक के और परलोक के इष्ट विषयों में इष्ट है ना इष्ट इस लोक के इष्ट और परलोक के इष्ट इस, इस लोक के और परलोक के इष्ट विषयों में आशा से रहित होने के कारण आशा से हाँ जिसको अभी आए आ, जिसकी ब्रह्म में आत्मबुद्धि हो गई है जिसने ब्रह्म को आत्मा समझ रखा है अब उसको ए, कोई किसी इष्ट विषय की आशा रहेगी हाँ इस लोक और परलोक के इस विषय में आशा से रहित होने के कारण जो सभी विषयों में आशा से रहित है वो विषय के साधन कर्म को करेगा तो वही ये दृष्ट अदृष्टार्थ है कि इस दृष्ट प्रयोजन वाले और अदृष्ट प्रयोजन वाले दृष्ट अदृष्ट प्रयोजन वाले मतलब दृष्ट और अदृष्ट पदार्थों की प्राप्ति के साधन क्या कहेंगे इस लोक, लोक इस लोक और परलोक के पदार्थों की प्राप्ति के साधन कौन कर्म कर्म है ना इस लोक के और परलोक के पदार्थों की प्राप्ति के साधन कर्म में अपना प्रयोजन न देखते हुए कर्म में अपना प्रयोजन न देखते हुए कर्म में अपना प्रयोजन क्यों नहीं देखता है क्योंकि वो सभी आशा से रहित है आशा से रहित क्यों है क्यूँकी उसको ब्रह्म में आत्मबुद्धि हो गयी है ठीक है कर्म में प्रयोजन न देखते हुए साधन सहित कर्मों का त्याग करके साधन सहित कर्मों का त्याग करके तो साधन सहित कर्मों का त्याग करके शरीर यात्रा मात्र के लिए चेष्टा करने वाला होकर या शरीर के निर्वाय मात्र के लिए चेष्टा करने वाला होकर शरीर के निर्वाय मात्र के लिए चेष्टा करना क्या है भूख तो लगे तो खा लेना नहने की इच्छा है तो नह लेना और क्या है और तो कोई उसका प्रयोजन नहीं है विचार शरीर की यात्रा मात्र के लिए चेष्टा करने वाला यति शरीर की यात्रा मात्र के लिए चेष्टा करने वाला ज्ञान निश्चय हो जाता है ज्ञान निश्चित मुक्त हो जाता है पूर्वोक्त से विपरीत उसने क्या था कि पहले कर्मों को आरंभ कर दिया बाद में क्या हुआ उसको आत्मा का यथार्थ ज्ञान हुआ ठीक है और इसने क्या है इसको कर्मो के आरम्भ से पहले ही ज्ञान हो गया अच्छा वहाँ जो पहले बताया था ना वो उसमें क्या है कर्मो में उसका प्रयोजन नहीं है तो वो भी कर्मों का त्याग कर देता है किसी कारण से त्याग संभव ना हो तो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। आया था ना हुँ. और यहाँ लोक संग्रह की बात नहीं है ये है ना पहले कुत्सित कर्म परित्यागम्भवे जो आया था ना कल वो इसमें है नहीं है, नहीं है बस नहीं है ना मतलब जो पहले जो है ना जो कर्मो का त्याग कर देता है तो संन्यास लेकर त्याग कर देता है कर्मों का त्याग कब करता है सन्यास लेकर कर्मों का त्याग और किसी निमित्त से यदि त्याग संभव नहीं हुआ तो वो सन्यास लेगा नहीं।, नहीं लेगा और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो कर्म परित्याग असंभव जो बताया था वो यहाँ नहीं है जिसको कर्म आरम्भ से पहले ही मतलब गृह आश्रम में प्रवेश से पहले ही जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है और तो उसको कर्म परित्याग असंभव नहीं बताया है? वो तो कर्मों का त्याग कर ही देता है वो सन्यास लेकर ही त्याग होगा विदी से है ना तो वो मुक्त हो जाता है ये बात आई आपको अंतर समझने आया हाँ तो जो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचराश्रम से संन्यास लेना है ना उसमें भी उसके लिए ये बात हो गई और वहाँ ले भी सकता है नहीं भी ले सकता दोनों बातें हैं लग जाएगा वह इस लोक तथा परलोक के इस विषयों में आशा से रही होने के कारण दृष्ट तथा अदृष्ट फल वाले या इस लोक के और परलोक के फल देने वाले कर्मो में प्रयोजन को न देखते हुए साधन सहित कर्मो का त्याग करते साधन सहित कर्मों का त्याग करके शरीर यात्रा मात्र के लिए या शरीर मात्र के लिए चेष्टा करने वाला ज्ञान निष्पति मुक्त हो जाता है ज्ञान इस अर्थ को दिखाने के लिए भगवान कहते हैं या इस अर्थ को बताने के लिए भगवान कहते हैं तो इसके लिए जो है ना वो लोक संग्रह भी नहीं है हाँ ऐसा अब देखेंगे पाठ देखो निराशी यदितापरिग्रह शारीर केवल कर्म कुरबिश अब देखेंगे निराशी यमा त्यक्तर्वरिग्रह शारीर कवल कर्म न आपनोति किलिश निराशी यद चित्तात्मा तथ सर्वपरिग्रह निराशी का अर्थ आशा किस में इस लोक और परलोक के सभी पदार्थों में आशा से रहित विषयों की आशा से रहित यर्चित्ता यद चित्तात्मा यद चित्तात्मा दे और इंद्रिय को बसने करने वाला व्यक्ति देह और इंद्रिय को बसने करने वाला व्यक्ति इंद्रियों को बसने करना तो समझते हैं ना और दे का संयम में समझिएगा कि सर्दी गर्मी को शरीर सहन कर सके उतना तो शरीर को भी सहन करना चाहिए और शब्दार्थ घास में देखना अर्थ लगाना मूल का विषयों की आशा से रहित देह तथा इंद्रियों को बसीभूत करने वाला तथा सभी प्रकार के परिग्रह से रहित सभी प्रकार के संग्रह से रहते सभी प्रकार के संग्रह से रुपये पैसा सब के संग्रह से रहते ज्ञान निष्ठ य भाष्यकार ने अभिमान रहित और शादीदम कर्थ है जीवन निर्वाह मात्र के लिए अभिमान रहित होकर जीवन निर्वाह मात्र के लिए कर्म करते हुए कर्म करते हुए प्राप्त नहीं करता है, है पाप भाष्यकार ने अर्थ किया अनिष्ट की कि अनिष्ट को प्राप्त नहीं होता है या पाप को प्राप्त नहीं होता है एक बार शब्दार्थ और लगाएंगे विषयों की आशा रहित दे तथा इंद्रियों को बचने करने वाला सभी प्रकार के संग्रह से रहित ज्ञान निष्ठती केवलम अभिमान रहित होकर के शारीरम जीवन निर्वाय मात्र के लिए कर्म कुर कर्म, कर्म करते हुए विषम पाप को प्राप्त नहीं, नहीं करता है, है। अनिष्ट को प्राप्त नहीं होता है लगाइए अब निराशी ही को बताते हैं निर्गता आशीष सह निराशी ही आशीषा कर होता आशा या इच्छा है आशा या इच्छा जिससे आशा समाप्त हो गई है या जिससे इच्छा समाप्त हो गई निकल गई है जिससे आशा निकल गई है या जिससे इच्छा निकल गई है उसे क्या कहेंगे निराशी जिसका यज चित्ता को समझाते है यात्मा या में जो चित्त का अर्थ है अंताकरण चित्तम का क्या अर्थ है अंताकरण यद चित्तात्मा और आत्मा कर बताते हैं बाह्यकार करण समझाता बाह्यकार करण संघाता आत्माकर्थ है बाह्य लक्षित अर्थ हो गया अंताकरण और उसकी अपेक्षा बाह्य क्या हो गया दे का समुदाय दे इंद्री का अंताकरण की अपेक्षा ये कार्य तो ये हो गया ये देताकरण को छोड़ करके अन्य जो इंद्रियां हैं दस इंद्रियां ले, ले लेंगे दस इंद्रियां ले, ले लेना इंद्रिया ले लेना ठीक है ये आत्माकर्थ है बाह्या कार्य करण संघाता मतलब दे इंद्रियों का समुदाय आत्मा करते करके और बा से क्या लेना है कार्यकरण समझाता आत्मा करते बाह्या और बाह्या से लेना है कार्यकरण समझाता दे और इंद्रियों का समुदाय तु तो उभ अभी यतो संयतो ये चित्त आत्मा तऊ तो उभ तव तो उभव से क्या लेना है यहाँ पर चित्तम और आत्मा क्या लेना है हाँ आत्मा का क्या अर्थ है कार्यकरण का संघात आत्मा करके बाह्य बाह्य अर्थात कार्यकरण का देव इंद्रिय का समुदाय तो दोनों से, से एक एक में क्या लेंगे चित्ते. और दूसरे में क्या क्या आएगा कार्य करण का संघात और ने दूसरे में तो उभि यू का क्या संयत उन दोनों को जिसने वसुले कर लिया है संयमित कर लिया है उसे क्या करेंगे यत्मा और समाज की प्रक्रिया से देखना हो तो पहले चित्तम का और आत्मा का क्या करेंगे दुनिया समाज करेंगे क्या करेंगे हाँ चित्तम चाह आत्मा चाह चित्मा नहीं चित्ता ऐसा करना पड़ेगा और फिर क्या ये ये तो आत्मा ये तो आ, चित्त चित्ता का दुंड करने के बाद में फिर यज्ञ के साथ करना पड़ेगा वो नौकरी ये तो अर्थ निर्देश किया है अस्पताल ने मतलब क्या है कि जय इंद्रियों को बस में करने वाला ठीक है या अंकाकरण मतलब मतलब सब कुछ आ गया ना देव और इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रियन दिया गया अब देखेंगे पर त्याग कर दिया है सभी संग्रह का जिसने छोड़ दिया है सभी संग्रह जिसने उसे क्या कहेंगे टैप्ट स्वरो परिग्रह की सभी प्रकार के संग्रह से रह सभी प्रकार के संग्रह से हा तो सब त्याग करके संन्यास लिया जा जाता है और बाद में फिर ग्रहण नियम यही है अब देखेंगे नहीं तो पतित है ना, वो बहुत घृणित व्यक्ति हो जाता है बाद में ग्रहण करने वाला अब तक तो सर्वपरिग्रह सभी प्रकार के संग्रह से रहित अब शारीरम देखेंगे शारीरम का शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शरीर की स्थिति मात्र शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए क्या कर्म या क्या शरीर की स्थिति मतलब शरीर निर्वाह ये शरीर चलता रहे यदि कुछ भी नहीं करे सोचे भी नहीं भी नहीं पानी भी नहीं पी मर ही जाएगा तो प्रार्थी तो भोगना ही है तो शरीर के निर्वाह मात्र के लिए पानी पीना पड़ेगा पूजन करना पड़ेगा भिक्षा वही बता रहे हैं शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए शारीरम गर्भ हुआ और केवलम का है? तत्रापी क्या अर्थ है तथापि अभिमान वर्जितम क्या पाठ है वर्जितम है नर्जितम वर्जितम करो पाठ है तथापि कर्थ उसमें भी किसमें भी शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए किए जाने वाले कर्मों में भी किसमें शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए किए जाने वाले कर्मों में भी अभिमान रहित होगा कैसा अभिमान रहित होकर कर्म करते हुए अभिमान वर्जितम अभिमान रहित <laughs> शरीर की स्थिति मात्र शरीर निर्वाय मात्र के लिए केवल कर्म करना है और उसमें भी कैसा कर्म अभिमान से रहित अभिमान से हाँ ये नहीं कि, कि उसमें भी अभिमान हो जाए तो उसमें भी अभिमान से रहित होना चाहिए अभिमान से रहित होकर कर्म करते हुए ना अपन होती ना प्राप्त क्या तिलविशम ने अनिष्ट अनिष्टमुपम तो अनिष्ट क्या है कहते हैं पापम क्या धर्मम पाप और धर्म दोनों अनिष्ट he. है अनिष्ट अनिष्ट तो अनिष्ट अनिष्ट क्या है पापम क्या धर्मम धर्म धर्मकर्त पूर्ण मतलब पाप और पूर्ण को प्राप्त नहीं करता है पाप और पूर्ण दोनों ही जो अनर्थ मुक् के लिए दोनों अनर्थ है अब भाष्यकार बताते हैं धर्म धर्मुश्मापाधिकु के कि मुमुक्षु के लिए धर्म मतलब पूर्ण मुमुक् के लिए पूर्ण भी किलबी है मुमु के लिए एक पूर्ण भी अनिष्ट है क्यूँकी वह बंधन को करने वाला है क्यूँकी वह बन्दन, बन्दन, धर्म या पूर्ण वो भी बंधन को करता इसलिए वो भी क्या भी अनिष्ट है ऐसा उनकी लग जाएगी मुमुक् के लिए धर्म भी किलबी है क्यूँकी वह बंधन को करने वाला है कौन बंधन को करने वाला है दर्णे। दर्णे। हाँ। तो वो कुछ भी नहीं कौन पाप कुछ नहीं अब यहाँ पर शारीरम केवलम कर्म के करते है अभिमान वर्जितम अभिमान से रहित होकर के शरीर निर्वाय मात्र के लिए कर्म करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होता है अनिष्ट को प्राप्त नहीं होता है यहाँ ये प्रश्न हो रहा है की शारीरम केवलम कर्म इस पंक्ति लगाना किम क्या और शारीरम केवलम कर्म यहाँ पर क्या शारीरम निर्वर्तन शारीरम कर्म विपरीतम की से से कर्म मतलब कि शरीर से होने वाले शारीरिक कर्म मान्य है शरीर निर्वर्तन का क्या शरीर से होने वाले क्या शरीर से होने वाले मतलब क्या है शारीरम शरीर से होने वाले कर्मों को शारीरम कर्म कहा जाता है क्या शरीर से होने वाले कर्मों को शारीरम कर्म कहा जाता है ऐसा मतलब है क्या की शरीर से होने वाले शारीरिक कर्म कहे जाते हैं अथवा शरीर स्थिति मात्र प्रोजन के लिए किए जाने वाले शरीर कर्म कहे जाते हैं एक बार देखे और देखेंगे और शारीरम केवलम कर्म यहाँ पर शरीर से होने वाले शरीर कर्म कहे जाते हैं यदि शरीर से तो अंतर देखना पहले और दूसरे में शरीर से होने वाले शरीरम कर्म यदि कहे जाएं, तब तो शरीर से बुरे भले सब प्रकार के कर्म होते हैं बीच में सभी कर्म होते हैं तो शरीर से होने वाले सभी प्रकार के कर्म शारीर कर्म है क्या ये पहला पक्ष शरीर निर्वर्तन में ना मतलब तो शरीर से होने वाले शारीर कर्म तो, न, तो न, शरीर में होने वाले मतलब जो विकल्प हो गए ना अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या है किंचा क्या अटाकिम और इससे क्या और, और इसके क्या अटाकिम और इससे क्या किससे क्या देखना यदि यदि मतलब चाहे चाहे शरीर से चाहे, से चाहे हाँ, शरीर से होने वाले शरीर कर्म हो चाहे शरीर से होने वाले शरीर कर्म हो शरीर से होने वाले वो भीत निषि दोनों हो जाएंगे चाहे शरीर से, से होने वाले शरीर कर्म हो यदि वह अथवा चाहे शरीर से होने वाले शरीर कर्म हो और चाहे शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए होने वाले शारीर कर्म हो तो इससे ये था ना प्रश्न क्या अकाकीम और इससे क्या और इससे तो उच्चते कहा जाता है वैसे ऐसे लगाना यदि शरीर निवर्तन शारीरम कर्म यदि शरीर शारीरम इत इसको बाद में बोलना, इससे क्या इससे क्या कर्म में तो वही करना यहाँ लिखा है और इति इसी बाद में अटा किम इससे क्या इससे क्या या इस विवेचन से क्या प्रयोजन इस विवेचन ऐसी हाँ उच्चते कहा जाता है तो पहला जो विकल्प है कि शरीर निर्वर्तन सारी रंग कर्म है इससे क्या है शरीर से, से, तो तो <P1> से होने वाले कर्म शरीर से तो सब प्रकार के कर्म होते हैं ना निषि भी होते हैं तो निषिद्ध भी कर्म होते हैं तो यदि पहले वाला अर्थ लिया जाए कि शरीर निर्वर्तन की शरीर से होने वाले निषिद्ध कर्म तो शरीर से होने वाले निषिद्ध कर्मों को करता हुआ फिर इसको प्राप्त नहीं करता है शरीर से होने वाले निषिद्ध कर्मों को करते हुए प्राप्त तो फिर ये अर्थ विरुद्ध होगा की युक्त होगा वही बताते हैं यदाकर्थ है यदा करते जब शरीर निवर्तम कर्म शारीरम और विपरीतम जब शरीर से होने वाले कर्म शारीर कहे जाते हैं या तो जब शरीर से होने वाले कर्म शारीर मान्य है हाँ ठीक है शरीर से होने वाले शारीर कर्म मान्य है तदाक अर्थ है तब दृष्टादृष्ट वाले प्रसिद्ध कर्म अपनी शरीर को तब ये दृष्टादृष्ट प्रियोजन वाले दृष्ट प्रयोजन वाले कर्म कौन जिनका फल लोक में मिल जाए और अदृष्ट प्रयोजन वाले कर्म कौन जिनका फल पर में मिले नहीं नहीं। कि दृष्टा अदृष्ट प्रयोजन वाले निशिध कर्मों को भी शरीर से करते हुए दृष्टा अदृष्ट प्रयोजन वाले कर्म भी निषिद्ध कर्मों को भी शरीर से करते हुए ऐसे ऐसे कहने से इस कथन का या ऐसा कहने से ऐसा कहने से क्या कहें हाँ ऐसा कहने से विरुद्ध विधानम तो सज्जे थे कि ऐसा कहने से विरुद्ध कथन प्राप्त होता है या ऐसा कहने से विरुद्ध कथन का प्रसंग होता है ऐसा कहने से विरुद्ध कथन का प्रसंग होता है विरुद्ध हुआ ना क्योंकि निषिद्ध कर्म को करते हुए फिर भी इसको प्राप्त नहीं करता है तो विरुद्ध हो गई ना बात ऐसा कहने से या ऐसा लगा सकते हैं ऐसा कहने वाले का एक मिनट हाँ, हो जाएगा ऐसा कहने वाले का दृढ़ कथन प्राप्त होता है ऐसा कहने वाले का हाँ, ऐसा भी लग जाएगा अब देखना आप यदि दूसरी प्रकार से लगाएं इसको अभी तो निषिध लिया था ना शरीर कर्म अब यदि ऐसा कहना चाहे कि दृष्टा दृष्ट प्रयोजन वाले शास्त्रीय कर्म को करते हुए प्राप्त नहीं करता है कैसे कर्मो को शास्त्रीय कर्मो को मतलब विहित कर्मों को पहले निषिद्ध लिया था अब यदि कहे की विहित कर्मो को करने से किलबिश को प्राप्त नहीं होता है तो ये कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि प्राप्त सत्यम निषेधा ये नियम है प्राप्ति होने, होने पर ही क्या होता, होता है निषेध होता है है ना प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है बिना प्राप्ति के निषेध नहीं होता है आप बोलो कि हम जो है ना बोले इस राज्य के मुख्यमंत्री को आज अपने कमरे में नहीं आने देंगे कुछ भी हो जाए आप निषेध करें तो कोई क्या रहेगा आपको निषेध कम होता है प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है है ना अब आप बिना प्राप्ति के निषेध होता नहीं है तो ये जो अर्थ हो गया ना कि विज कर्मों को सारीरम के अलम कर्म थी केवल विहिज कर्मो को करते हुए प्राप्त नहीं होता है तो ध्यान देना विहित कर्मों के कर्म से यदि प्राप्त हो तब तो निषेध करना उचित होगा तो विहि कर्मो के करने से किलविष प्राप्त होता है क्या तब तो निषेध करना व्यर्थ होगा क्यूँकी प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है तो विहित कर्मो के करने से किलविश कहीं प्राप्त है क्या तो निषेध करना व्यर्थ हो जाएगा क्या दृष्टादृष्ट प्रियोजन शारीरम कर्मे तथा प्रयोजन वाले शास्त्रीय कर्म अर्थात थे क्या मतलब प्रयोजन वाले शास्त्रीय कर्मो को, को शरीर से करते हुए प्राप्त नहीं करता है इसी गुरुता भी ऐसा कहने से भी अथवा ऐसा कहने वाले के भी या ऐसा कहने से भी अप्राप्त के प्रषेद का प्रसंग होता है अप्राप्त के प्रसिद्ध करने का प्रसंग होता है प्रसिद्ध किसका किया जाता है अपराप्त का प्राप्त तो अप्राप्त वस्तु के प्रषेद करने का प्रसंग होता है तो अप्राप्त वस्तु का प्रसिद्ध करना अच्छी बात है क्या नहीं नहीं, इसी विशेष ऐसा कहने से भी ऐसा कहने से भी अपराध वस्तु के प्रसिद्ध करने का प्रसंग होता है अपराप्त वस्तु क्या है की विभिन्न करने से तो अप्राप्त हो गया अच्छा तो यहाँ द्रुवता कहने से तो वहाँ भी कहने से कर सकते हूँ सर लगाइए तो अब ध्यान देना यदि ऐसा कहना चाहे कोई ऐसा करना चाहे शारीरम केवलम कर्म खुवन के केवल शारीरिक कर्म करते हुए फिल्म को प्राप्त नहीं होता है तो कोई सोचे कि कर्म तो तीन तरह से होते हैं तीन प्रकार के हैं शारीर वाचिक और मानसिक तो शारीर कर्म करते हुए फिर भी प्राप्त नहीं होता है इसका मतलब वाष्विक और मानव कर्म करने से क्या है किलिश को प्राप्त होता है कोई यदि ऐसा करना चाहे तो तो ले लगाइए शारीरम कर्म कुरुबन विशेषणात शारीरम कर्म कुरुबन ऐसा विशेषण होने से क्या केवल शब्द प्रयोगात और केवल शब्द का प्रयोग होने से शारीरम कर्म कुरूबन ऐसा विशेषण होने से तथा केवल शब्द का प्रयोग होने से वाण मनसा निवर्तन कर्म की वाणी तथा मन से किए जाने वाले कर्म को करते हुए जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ध्यान देना ंग मनस निर्वर्तन कर्म कुरुन प्राप्त कर्म कुरुन ऐसा विशेषण होने से तथा शब्द के प्रयोग से इति मन से होने वाले कर्म को करते हुए कुरुब किल विषम को प्राप्त करता है ये होगा न अब यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना की वाणी और मन से होने वाले कर्मों को करते हुए तो कुछ बीच में दो शब्द और हैं उनको लगाना वाणी और मन से होने वाले कर्म कैसे विधि और निषेध निखेद के विषय विधि और निषेध के हाँ वाणी और मन से जो शुभ कर्म होते हैं वो कहीं किसके विषय हैं विधि के विषय हैं और वाणी और मन से जो पाप कर्म होते हैं वो निषेध हाँ निषेध के विषय हैं लग गया तो विधि प्रतिषेध विषय मतलब विधि और निषेध के विषय कौन गए वही कर्म है वाणी और मन के विषय और वो कर्म कैसे है धर्मा धर्म शब्द के वाचे हैं जो विधि के विषय कर्म है वो किस शब्द के वाक्य हाँ धर्म शब्द के वाक्य है और जो निषेध का विषय कर्म है वह किस शब्द का वाक्य है अधर्म नहीं किस शब्द धर्म शब्द का वाच्य है या अधर्म शब्द का वाच्य है अधर्म शब्द विधि का विषय कर्म धर्म शब्द का वाक्य है तो राम निषेध का विषय कर्म अधर्म शब्द का वाक्य है पंक्ति लगाएंगे पंक्ति लगाइए कर्म ऐसा विशेषण देने से क्या और केवल शब्द के प्रयोग से स्यात या या होता होता है स्यात या तो होता है क्या वाणी और मन के द्वारा होने वाले विधि तथा निषेध के विषय धर्म और धर्म शब्द के वाक्य कर्मों को करते हुए वाणी और मन होने ये से होने वाले एक कर्म का विशेषण सबको बना लो वाणी और मन से होने वाले विधि निषेध का विषय तथा धर्म धर्म शब्द के वाक्य कर्मो को करते हुए फिर भी इसको प्राप्त नहीं करता है ये हुआ ना आ, ये हो गया। तो अब ध्यान देना लग जाएगा तो ध्यान देना तो ऐसा अर्थ यदि कोई करना चाहे तो भाष्यकार कहते हैं ये भी ठीक नहीं है क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर क्या किया है कि वाण मनस निर्वर्तन है ना वाणी और मन से होने वाली तो वाणी और मन से कैसे कर्म लेना है आपको बिहित लेना है या निषिध लेना है तो विहित वाला अर्थ करके देखो क्या की वाणी और मन से दो प्रकार बोले ना विधि प्रसिद्ध के विषय धर्मा धर्म की बात की दो प्रकार है ना उसमें एक एक को लेकर देखिए पहले तो आप विधि का विषय कौन होगा विहित कर्मे तो ऐसा लेना कि वाणी और मन के द्वारा होने वाले विहित कर्मों को करते हुए फिलविस को प्राप्त नहीं होता वाणी और मन के द्वारा विहित कर्मो को करते हुए फिलविस को प्राप्त तो कहते ये भी विरुद्ध कथन हुआ क्यों विहित कर्मो के करने से कहीं फिलविस की प्राप्ति होती है क्या होती तो फिर निषेध करते बनेगा क्या नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा विरुद्ध तो हो गया लगाना वाणी तत्व नहीं नहीं दोबारा मैं थोड़ा भूल हो गई मेरी हमारी भूल हो गई बताने में दोबारा देख भूल क्या हुई श्लोक क्या कहता है शारीरम केवल कर्म करूमन नाप लोलविम केवल शारीरिक कर्म करते हुए प्राप्त नहीं होता है तो क्या अर्थ लगाया गया कि शारीरिक कर्म को करने से फिर भी इसको प्राप्त नहीं होता इसका मतलब वाणी और मन के द्वारा एक वाणी और मन से होने वाले कर्मों को करते हुए फिर प्राप्त होता है ये ये चल रहा है ना विषय कि शारीरिक कर्म करते हुए फिर भी इसको प्राप्त नहीं होता है अर्थात वाणी और मन से होने वाले कर्मों को करते हुए फिल्म को प्राप्त ये है यही चल रहा है ना ऊपर और उसमें भी दो प्रकार के कर्म धर्मा धर्म के विषय वो विधि निषेध का विषय धर्मा धर्म शब्द के वाच्य ये चल रहा है ना तो इसके अनुसार पुना देखिए तो कहते हैं कि जब वाणी और मन से होने वाले कर्मों को करते हुए को प्राप्त नहीं होता है तो कैसे कर्म लेना है यदि विहित कर्मों को लेकर देखो किसको क्योंकि दो प्रकार के कर्म बोला है ना विधि निषेध के विषय तो क्रम से दोनों को लेना पहले विहित वाले लेना की वाणी और मन से होने वाले विहिद कर्मो को करते हुए विहित कर्मों को करते हुए को प्राप्त होता है वाणी और मन से होने वाले विहित कर्मों को करते हुए कर्मो से शास्त्र विधायक करने से प्राप्त होता है लगी बात अब लगाइए ऐसे लगेगा छत्रापिक उसमें भी छत्रापिक उसमें भी किसने दोनों प्रकार के कर्मो में जो धर्मा धर्म शब्द के वाद विधि निषेध दोनों प्रकार के कर्मो में भी वाणी और मन के द्वारा विहित विहित कर्म के अनुष्ठान पक्ष में वाणी और मन के द्वारा विहित कर्म के अनुष्ठान पक्ष में या विहित कर्म के करने के पक्ष में वाणी और मन के द्वारा विहित कर्म के अनुष्ठान पक्ष में किलबिस की प्राप्ति का वचन विरुद्ध होता है किलविस की प्राप्ति का कथन विरुद्ध होता है कि विहित कर्मो को करते हुए वाणी और मन से विहित कर्मो को करते हुए किलबिस को प्राप्त होता है तो वृद्ध कथन हो गया ना वाणी और मन मन से ईश्वर का चिंतन करना वाणी से क्या देवताओं का स्तमन करना जैसे हो ऐसा पंक्ति लगाना विरुद्ध दो गया ना आप दूसरे को लेकर देखो किसको निषिद्ध को लेकर के कि वाणी और मन से होने वाले निषिद्ध कर्मों को करते हुए फिलबिस को प्राप्त होता है क्या वाणी और मन से होने वाले निषिद्ध कर्मो को करते हुए फिलबिस को प्राप्त होता है किससे फिर को प्राप्त होता है निषिद्ध कर्मों से तो निषिद्ध कर्मों के करने से फिर को प्राप्त होता है तो ध्यान देना तो ये बात तो निषिद्ध कर्मों के करने से फिर को प्राप्त होता है ये बात तो पहले से सिद्ध है हैं शास्त्र बताते हैं कि निषिद्ध कर्मों के करने से फिर होता है तो यहाँ कोई अपूर्व कथन तो नहीं हुआ न अपूर्व कथन नहीं हुआ बल्कि यह क्या है कि पहले से ज्ञात अर्ज का अनुवाद हुआ पहले से ज्ञात ज्ञातर्थ का तो इसलिए अनर्थक हो जाएगा पंक्ति लगाना प्रसिद्ध सेवा पक्ष अपनी मतलब निषिद्ध कर्मों के आचरण पक्ष में या निषिध कर्मों के अनुष्ठान पक्ष में कौन से कर्म वाचिक और मानस और वाक मन से होने वाले निषिद्ध कर्मो के आचरण करने से निषिद्ध कर्मो के करते हुए फिल्वी प्राप्त नहीं होता है फिलीस को प्राप्त होता है निषिद्ध कर्मो के करने ऐसी फिलबिस को प्राप्त होता है तो कहते हैं निषिद्ध कर्मो के आचरण पक्ष में भी भूतार्थ का अनुवाद मात्र और अनर्थक कथन होता है भूतार्थ का अनुवाद मात्र लिखो इसका से। लिखिए भूतार्थ सिद्धार्थ भूतार्थ सिद्धार्थ भूतार्थ का क्या है सिद्धार्थ सिद्धार्थ समझते हैं? पूर्व से क्या करते भूतार्थ इसका क्या अर्थ है सिद्धार्थ और सिद्धार्था का मतलब क्या है पूर्व से ज्ञात पूर्व से ज्ञात पूर पूर अर्थ है ये भूतार्थ हो गया और लिखिए सिद्धस पुनः कथनमुवाद क्या हुआ हाँ अनुवाद का अर्थ हुआ सिद्धस पुनः कथनम अनुवाद सिद्ध पुनः कथन अनुवादा मतलब ज्ञात अर्थ का पुनः कथन अनुवाद है ज्ञात अर्थ का पुनः कथन अनुवाद हाँ तो ध्यान देना इसका पक्ष में भी सिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र और अनर्थक होता है सिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र और अनर्थक होता है तो ये भगवान का वचन सारी रंग के अलंकर्म कुरुब नाप नोट के विषम ये वचन है की निशिद निशिध के अनुष्ठान पक्ष में भी ज्ञात अर्थ का, हो, का अनुवाद मात्र होता है और अनर्थक होता है ज्ञात अर्थ का अनुवाद मात्र होता है और अनर्थक होता है कोई अपूर्वता तो नहीं हुई ना उससे कोई लाभ नहीं हुआ कहने से अनर्थक हो गया अब पंक्ति देखना जैसे की हमने कहा आप जाइए हमारी बात सुन करके आपने भी यही बात दूसरे को बोल दिया थी जाइए तो आपने कोई नई बात कह दी क्या आपका गठन तो व्यर्थ ही हो गया जब तो हम पहले से कह रहे हैं तो आपका हो गया। तो वैसा ही लगाना है। अब ध्यान देना पहले वाला पक्ष खंडित हो गया कौन जिसमे शरीर निर्वर्तन शारीरम लेना था शरीर से होने वाले कर्म को तारीफ लेना था वो पक्ष खंडित हो गया अब दूसरा पक्ष क्या बचा शरीर स्थिति मातृ जन्म है न किंतु जब शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन शारीरम कर्म विपेतम भवे थे किन्तु जब शरीर निर्वाय मात्र प्रयोजन के लिए शरीर निर्वाय मात्र प्रयोजन के तो लिए किए जाने वाले शारीर कर्म मान्य होते हैं किंतु जब शरीर स्थिति प्रयोजन के लिए या शरीर निर्वाय मात्र प्रयोजन के लिए किए जाने वाले शारीर कर्म मान्य होते हैं या होते हैं तदा कर तब अब लगाइए पाठ दृष्टादृष्ट प्रयोजन कर्म तब विधि तथा निषेध से ज्ञात होने वाले विधि तथा निषेधे ज्ञात होने वाले अच्छा लगाना तब दृष्टादृष्ट प्रयोजन वाले दृष्टादृष्ट प्रयोजन वाला कर्म जिसका फल यही मिल जाए और वाला कर्म जिसका फल परलोक तो में मिले दृष्टादृष्ट प्रयोजन वाले विधि से निषेधा के विषय कर्म विधि तथा निषेध के विषय एक मिनट अभी कर्म कर्म बाद में करेंगे दृष्टादिष्ट प्रयोजन वाले विधि तथा के विषय शरीरवाणी और मन से होने वाले शरीर वाणी और मन से होने वाले शरीर वाणी और मन से होने वाले तो सभी कर्म ले लिया इन्होंने। विधि तथा निषेध के विषय शरीर वाणी और मन से होने वाले अन्य कर्म अकुर अन्य कर्मों को ना करते हुए अन्य कर्मों को ना करते हुए पंक्ति को दोबारा देखना किंतु जब शरीर शरीर निर्वाह मात्र प्रयोजन के लिए किए जाने वाले शरीर कर्म माने होते हैं अभिवेत हुआ ना के सब तदाकर दिस्त प्रयोजन वाले के शरीर वाणी और मन से होने वाले अन्य कर्म तो इन कर्मों को ज्ञानी करेगा की नहीं करेगा दुष्टादृष्ट दिस्त प्रयोजन वाले कर्म नहीं करेगा हाँ तो वही है ना कि अन्य कर्म अगुर ऐसे अन्य कर्मो को न करते हुए प्रयोजन वाले के शरीर वाणी और मन से होने वाले अन्य कर्म अक्रमन अन्य कर्मों को न करते हुए और लगाना कई शरीर आदि एव उन शरीर आदि के द्वारा ही आदि से वाणी और मन वाणी और हाँ उन शरीर आदि के द्वारा ही शरीर निर्वाह मात्र प्रयोजन के लिए शरीर निर्वाह मात्र प्रयोजन के लिए एक मिनट एक शब्द यहाँ पर किया गया अच्छा ठीक है क्या थे उनसे ही किस से शरीर आदि मतलब शरीर वाणी और मन से, शरीर वाणी और मन से शरीर मात्र प्रयोजन के लिए तथा श्लोक में केवल शब्द का प्रयोग होने के कारण मैं करता हूँ इस अभिमान से रहित होकर श्लोक में केवल शब्द का प्रयोग होने के कारण मैं करता हूँ इस अभिमान से रहित होकर शरीर आदि की चेष्टा मात्र लोक दृष्टि से करता हुआ शरीर आदि की चेष्टा मतलब शरीर वाणी और मन शरीर वाणी और मन की चेष्टा मात्र दृष्टि से करते हुए केवल शब्द के प्रयोग से अहम करो इसमान से रहित होकर के लोग दृष्टि से शरीर आदि की चेष्टा मात्र करते हुए लोक दृष्टि से शरीर आदि की चेष्टा मात्र करते हुए फिल विषम नापनौती फिलबिस को प्राप्त नहीं करता है मतलब दृष्टादृष्ट प्रयोजन वाले विभिन्न तो जिसे सभी कर्म तो करना ही नहीं है केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिए शरीर वाणी और मन से कर्म करते हुए को प्राप्त नहीं करता है अपंक्ति लगाना अब भाष्यकार कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा ज्ञानी है तो उसको पाप की प्राप्ति जो कही गई है ना तो उसको पाप की प्राप्ति संभव है क्या नहीं, नहीं। तो फिर भाष्यकार बाद में बताते हैं यहाँ किलविश से संसार को लेना की वो व्यक्ति संसार को प्राप्त नहीं होता है ना हाँ ऐसे बाद में बता रहे हैं पहले तो अनिष्ट लिया है ना अब आगे बताते हैं एवं मोटस्य अर्थ है ऐसे ज्ञानी को ऐसे ज्ञानी को पाप शब्द के अर्थ फिलबिस की प्राप्ति असंभव होने से जो ऐसा ज्ञानी है उसको फिलबिस की प्राप्ति संभव है क्या फिलबिस शब्द के वाक्य पाप की प्राप्ति संभव जो ऐसा ज्ञानी है उसको पाप प्राप्ति संभव नहीं है ऐसे ज्ञानी को पाप शब्द के बाद के कारण किलबिस अर्थात संसार को प्राप्त नहीं करता है, सर्थात है? हाँ, ये संसार को प्राप्त नहीं करता है ऐसा बताया <laughs> अब ज्ञान देना तो इसका मतलब है ज्ञान अग्नि दग्द सर्वकर्म की ज्ञान अग्नि से उसके सभीकरण दग्ध होने के कारण है ज्ञान अग्नि ज्ञान अग्निना दग्धानी सर्वाणी कर्माणी यश ज्ञान अग्नि से दग्ध हो गए सभी कर्म जिसके ज्ञान अग्नि से सभी कर्म दग्ध होने के कारण प्रतिबंध रहित होकर के वह मुक्त हो जाता है प्रतिबंध रहित होकर के वह या ज्ञान अग्नि से सभी कर्म दग्ध होने के कारण बिना किसी प्रतिबंध के वह मुक्त हो जाता है प्रतिबंध कौन होता है कर्म में प्रतिबंध में कौन होता है तो प्रतिबंध रहित होने के कारण प्रतिबंध और प्रतिबंधक है वो मुक्त हो जाता है पूर्वोक्त तो सम्यक दर्शन फलानुवाद आय ऐसा मतलब इस श्लोक में जो कहा गया है या पूर्वोक्त तो समय ज्ञान के फल का अनुवाद ही है पूर्व में कहे गए समय ज्ञान के फल का हाँ सम्यक ज्ञान जो कर्म अकर्म क्या था हाँ तो वो जो उस श्लोक पे जो सम्यक ज्ञान कहा गया है वो सम्यक ज्ञान के फल का अनुवाद ही यहाँ पर किया गया इस श्लोक में अब लगाइए एवं लगाइए शारीरम केवलम कर्म इसी हाँ एवं अर्थ hey. इस करते इस प्रकार है। इस एवं इसलोक का अर्थ ग्रहण करने पर वह अर्थ दोष रहित होता है एवं करते इस प्रकार किस प्रकार जैसा भाष्यकार ने अर्थ किया है जैसा भाष्यकार ने एवं करते इस प्रकार मतलब जैसा मैंने अर्थ किया है जैसा मैंने अर्थ किया वैसा के में इस श्लोक का अर्थ ग्रहण करने पर श्लोक का क्या? अर्थ ग्रहण करने पर वह दोष रहित होता है निर्बंधन का चार्थ है एवं करम के उलम कर्म इसका अर्थ ग्रहण करने पर वह अर्थ दोष रहित होता है पूर्णमेद पूर्णत्पूर्णमश्योम सहर्णमालाय पूर्णमेवश्यसे ओम शांति